श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 135 सौ अप्रैल अठारह श्री बुद्ध देव की दया तथा वैराग्य और नरेंद्र भक्तगण कुछ देर तक चुप हैं श्री राम कृष्ण फिर बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण नरेंद्र से उनका बुद्ध का क्या मत है नरेंद्र ईश्वर है या नहीं ये बातें बुद्ध नहीं कहते थे परंतु वे दया लेकर थे एक बाज एक पक्षी को पकड़कर उसे खाना चाहता था बुद्ध ने उस पक्षी के प्राणों को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को खिला दिया था श्री रामकृष्ण चुप हैं। नरेंद्र उत्साह के साथ बुद्ध की ओर और, और बातें कह रहे हैं नरेंद्र उन्हें वैराग्य भी कितना था राजपुत्र होकर भी उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया जिनके कुछ नहीं है कोई ऐश्वर्य नहीं है वे और क्या त्याग करेंगे जब बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करके एक बार वे घर आए तब उन्होंने अपनी स्त्री को पुत्र को और राजवंश के बहुत से लोगों को वैराग्य धारण करने के लिए कहा कैसा तीव्र वैराग्य था परंतु व्यास को देखो उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव की को संसार त्याग करने से मना किया और कहा वश धर्म का पालन गृहस्थ बने रहकर ही करो श्री कृष्ण चुप रहे अब तक उन्होंने एक शब्द भी न कहा नरेंद्र बुद्ध ने शक्ति अथवा अन्य किसी उस प्रकार की चीज की कभी परवाह नहीं की वे तो केवल निर्वाण के ही इच्छुक थे कैसा तीव्र उनका वैराग्य था जब वे बोधवृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए बैठे तो कहा यही वह शिष्य तुम्हें शरीरम अर्थात अगर निर्वाण की प्राप्ति मैं न कर सकूँ तो मेरा शरीर यही शुष्क हो जाए ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा शरीर ही तो बदमाश है उसे काबू में बिना किए क्या कुछ हो सकता है कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप करने लगे उन्होंने इशारे से फिर बुद्धदेव की बात पूछी पूछी श्री राम बुद्धदेव के सिर में क्या बड़े बड़े बाल थे नरेंद्र जी नहीं बहुत से द्राक्षों की मालाएं एकत्र करने पर जैसा होता है मालूम होता है उनके सिर में वैसे ही बाल थे श्री रामकृष्ण और आंखें नरेंद्र आंखें समाध ही श्री रामकृष्ण चुप हैं नरेंद्र तथा अन्य भक्त उन्हें एक दृष्टि से देख रहे हैं एकाएक एक जरा मुस्करा वे फिर नरेंद्र से बातचीत करने लगे मणि पंखा झल रहे हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्र से अच्छा यहाँ तो सब कुछ है ना? मसूर और चने की दाल और इमली तक नरेंद्र उन सब अवस्थाओं का भोग करके आप कुछ नीचे की अवस्था में रहते हैं मणि स्वगत उन सब उच्च अवस्थाओं का भोग करके भक्त की अवस्था में है श्री रामकृष्ण किसी ने मानो नीचे खींच रखा है यह कहकर श्री राम कृष्ण ने मड़ी के हाथ से पंखा खींच लिया और कहने लगे जैसे सामने यह पंखा देख रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से ठीक इसी तरह मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा है और देखा है यह कहकर श्री रामकृष्ण ने अपने हृदय पर हाथ रखा और इशारे से नरेंद्र से पूछा बताओ भला मैंने क्या कहा नरेंद्र मैं समझ गया श्री राम कृष्ण कहो तो सही नरेंद्र अच्छी तरह मैंने नहीं सुना श्री कृष्ण फिर इंगित कर रहे हैं मैंने देखा वे ईश्वर और हृदय में जो है दोनों एक ही व्यक्ति है नरेंद्र हाँ हाँ सोहम श्री राम केवल एक रेखा मात्र है भक्त का मैं है संभोग के लिए नरेंद्र मास्टर से महापुरुष स्वयं पार होकर जीवों को पार करने के लिए रहते हैं इसीलिए वे अहंकार और शरीर के सुख दुखों को लेकर रहते हैं जैसे कुलगिरी कुलीगिरी मजदूरी हम लोग कुलीगिरी बाध्य होकर करते हैं परंतु महापुरुष तो कुलीगिरी अपने शौक से करते हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदिभक्तों से छत दिख तो पड़ती है परंतु छत पर चढ़ना जरा कठिन काम है नरेंद्र जी हाँ श्री राम कृष्ण परंतु अगर कोई चढ़ा हो तो रस्सी डालकर वह दूसरे को भी चढ़ा ले सकता है ऋषिकेश का एक साधु आया था उसने मुझसे कहा यह बड़े आश्चर्य की बात है तुम में पाँच तरह की समाधि मैंने देखी कभी तो कपिवत देहरूपी वृक्ष पर बंदर की तरह महावायु मानो इस डाल से उस डाल पर उछल उछल चढ़ती है और तब समाधि होती है कभी मीनवत अर्थात जिस प्रकार मछली पानी के भीतर फुर्ती से निकल जाती है और आनंद से विहार करती रहती है उसी तरह वायु भी देह के भीतर चलती रहती है और समाधि होती है कभी पक्षीवत देह वृक्ष के भीतर महावायु पक्षी की तरह कभी इस डाल पर और कभी उस डाल पर फुदकते हुए चढ़ती है कभी पिपीलिकावत चींटी की तरह धीरे धीरे महावायु ऊपर चढ़ती रहती है सहस्त्रार में चढ़ने पर समाधि होती है और कभी तिर्यक वत, अर्थात महावायु की गति सर्प की तरह वक्र होती है फिर सहस्त्रार में पहुँच समाधि होती है राखाल भक्तों से अब बातचीत रहने दीजिए बहुत देर हो गई उनकी बीमारी बढ़ जाएगी